श्री गर्गसंहिता गोलोक खंड सातवां अध्याय कंस की दिग्विजय शंबर व्योमासुर बाणासुर वत्सासुर काल यवन तथा देवताओं की पराजय श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ संबरासुर के नगर में गया वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया समरा सूर्य ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली त्रिकूट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से असुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे कंस और भ्योमास में भयंकर युद्ध छिड़ गया वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे कंस के मुक्कों की मार से व्यूमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा उसको चक्कर आने लगा यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया उसी समय मैं अर्थात नारद वहां जा पहुंचा कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा हे देव मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है मुझे शीघ्र बताइए अब मैं कहां किसके पास जाऊं तब मैंने उससे कहा तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है मेरी इस प्रकार की प्रेरणा थी प्रेरित हो बाहुबल के मध से उन्मत्त रहने वाला कंस सोणितपुर गया कंस की युद्ध विषय प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली भाणापसुर अत्यंत कुपित हो उठा उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी उसका वह पैर घुटने तक धरती में धस गया और पाताल के निकट तक घा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ उसकी आवाज़ सुनकर मधोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़ ऊपर कर, कर दिया उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंभे को अनायास ही उखाड़ देता है उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर कर दिया उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोग और सातों पाताल हिल उठे अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहाँ आ गए और सबको समझा बुझा युद्ध से रोक दिया फिर उन्होंने बलिनंदन बाण से कहा दैत्यराज भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा परशुराम जी ने इसे ऐसा ही भर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है श्री नारद जी कहते हैं राजन यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया तदनंतर पश्चिम दिशा में महासुर का नाम सुनकर कंस वहां गया उस दैत्य राज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया कंस ने उस बछड़े की पूँछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर देह मारा इसके बाद उसके निवास भूज पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने निम्लैक्ष देशों में धावा किया मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकला उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गधा लेकर यमन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की उस समय कंस और काल्यवन में बड़ा भयानक गधा युद्ध हुआ दोनों की गधाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थी वे दोनों गधाएँ परस्पर टकरा कर चूर चूर हो गई तब कंस ने काल्यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया यह देख काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी तब बलवान धैतराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमर निकाल दिया बहुत से हाथियों घोड़ों उत्तम रथों और वीरों को धराशाई करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस सम्रांगण में मेघ के समान गर्जना कर करने लगा फिर तो सारे मेक्ष सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले कंस बड़ा नितिज्ञ था उसने भयभीत होकर भागते हुए मृक्षों पर आघात नहीं किया कंस के पैर ऊँचे थे दोनों घुटने बड़े थे जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी उसका प्रदेश पतला वक्षस्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे उसका शरीर हृष्ट पुष्ट कद ऊँचा और भुजाएं विशाल थी नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे सिर के बाल बड़े बड़े थे देह की कांति अरुण थी उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र शोभित था मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी वह प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था खद्ग तूड़ीर कवच और मुदगर आदि से संपन्न धनुधर एवं मध्मत्त वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावती पुरी पर जा चढ़ा झाड़ूर मुस्टिक अरिष्ट शल तोशल केसी प्रलम्ब वक द्विविध त्रिणावर्त अगासुर कूट भौम बाण संबर व्योम धेनुक और वश नामक असुरों के साथ कंस ने अम्रावती पुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोष युद्ध के लिए निकले उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार छा गया उस समय रथ पर बैठे हुए पर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांत्यमान सौधारों वाला भद्र छोड़ा किंतु उस महान अशु ने इंद्र के भद्र पर मुदगर से प्रहार किया इससे भद्र की धारें टूट गई और वह युद्धभूमि में गिर पड़ा तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाथ करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न लगे उसी प्रकार खड्ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोज तक नहीं आई उस धैत्यराज ने अष्टधातु में ही मजबूत गदा जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी लेकर इंद्र पर चलाई उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमोचे सूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर ही दे मारा इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रुदल का दलन करते हुए युद्धभूमि में विचर रहे थे कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए उस समय समस्त मरुद गणों ने गिद्ध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षा काल के सूर्य को मेघमालाएँ आच्छादित कर देती है यह एक हजार पूजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूहों से उन मधुर ग्रहणों को घायल करना आरंभ किया बाणासुर पर भी वसु रुद्र आदित्य तथा अनान्य देवता एवं ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे इतने में ही प्रलम्ब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भवमासुर आ पहुँचा उसके उस भयानक सिंहनाश से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ उठखड़ गए और लाल आँखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मद्मत्त गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्धभूमि में गिराने लगा उसके गले में घंटे बंधे हुए थे वह किंकड़ी जाल तथा रत्नमय कम्बल से मंडित था गोरोचन सिंदूर और कस्तूरों से उसके मुख्यमंडल पर पत्र रचना की गई थी कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया साथ ही उसने सम्रांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूढ़ पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया कंस का शरीर वज्र के समान उदृढ़ था वह उतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई किंतु रोज से ठ फड़फड़ाता अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध में जा पहुंचा। कंस ने नागराज एरावत को पकड़कर सम्रांगण में धराशाई कर दिया और उसकी सूढ़ मरोड़ कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया अब तो एरावत हाथी उस सम्रांगण में तत्काल सम्रांगण से तत्काल भाग चला वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी तदनंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले कुछ देवताओं ने रणभूमि अपने शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं हमें न मारो इस प्रकार कहने लगे कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवस्त्र की लांग भी खोल डाली कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्धस्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके इस प्रकार देवताओं को भगा हुआ देख वहाँ के छत्रयुक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलास् संवाद में कंस के दिग्विजय नामक सातवां अध्याय पूरा हुआ